संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व नारद जी का अनेकों नामों के द्वारा भगवान की स्तुति करना भिष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर मैंने श्वेत द्वीप निवासी पुरुषों की स्थिति का वर्णन किया अब देवर्षि सिंह नारद जी जिस प्रकार श्वेत द्वीप में गए उस प्रसंग को सुना रहा हूँ ध्यान देकर सुनो उस महान द्वीप को पहुंचकर देवर्सिंह नारद जी ने जब वहां के चंद्रमा के समान कांतिमान पुरुषों को देखा तो मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मन ही मन उनकी पूजा की तत्पश्चात श्वेत द्वीपवासी पुरुषों ने भी नारद जी का, का जप करने लगे और कठोर नियमों का पालन करते हुए वहां रहने लगे नारद जी ने वहां अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकाग्र हो निर्गुण सगुण रूप विश्वात्मा भगवान नारायण की इस प्रकार स्तुति की देवेश्वर आपको नमस्कार है आप निष्क्रिय निर्गुण और समस्त जगत के साक्षी हैं पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम अक्षर पुरुषों से उत्तम अनंत पुरुष महापुरुष परमात्मा त्रिगुण प्रधान हैतन सदस्य दक्ता व्यक्त रित धामा आदि देव वसुप्रद प्रजापति सुप्रजापति वनस्पति महाप्रजापति वाचस्पति जगतपति मनस्पति पृथ्वीपति दिवस मरुपति अर्थात महाप्रलय के समय जगत के आधार रूप गुह्य ब्रह्म पुरोहित ब्रह्म कायिक महाराजिक चातुर्महाराजिक भाषुर अर्थात प्रकाशमान महाभासुर याम्य महायाम्य संज्ञा संज्ञासज्ञ तुषित महातुषित प्रमर्दन अर्थात मृत्युरूप परिनिर्मित अपरिनिर्मित वशवर्तीत अपरिमित अर्थ अनंत वशवर्ती अवशवर्ति यज्ञ महायज्ञ यज्ञ स्वभाव यज्ञसंभव यज्ञ यज्ञगर्भ यज्ञहृदय यज्ञस्तुति यज्ञाघह पंच यज्ञ पंचयज्ञ काल कर्तपति अर्थात अहोरात्र मास ऋतु अयन और संवत्सूप काल के स्वामी पांच रात्रिक दैकुंठ अपराजित मानसिक नाम नामिक अर्थात संपूर्ण नामों के नामी परस्वामी अर्थात परमेश्वर सुस्त्रात् हंस परमहंस महांस परमयाज्ञिक सांख्य योग सांख्यमूर्ति अमृतेशय शय देवेशय कुशेशय ब्रह्मेश पद्मेश्वर विश्वेश्वर और विश्व विश्व आदि आपकी ही नाम है आप ही जगत जगत में मेंोत तथा जगत की प्रकृति है अग्नि आपका मुख है आप ही वडवानल आहुति सारथी वसटकार ओंकार तप मन चंद्रमा नेत्र आद्य अर्थात घृत सूर्य दिग्गज दिग्भा को प्रकाशित करने वाले दिदिक अर्थात को को प्रकाशित करने वाले, है को करने वाले वाले तथा तथा हैं, हैं, आप प्रथमा मंत्र, ब्राह्मणादि वर्णों धारण पंचाग्नि रूप नाचकेत नाम से प्रसिद्ध त्रिविध अग्नि भी आप ही हैं, आप शिक्षा कल्प व्याकरण छंद निरुक्त और ज्योतिष नामक छह अंगों के भंडार हैं प्राग ज्योतिष ज्येष्ठ सामग्र सामिक व्रतधारी अथर्वशिरा पंच महाकल्प फेन पाचार्य बालखिल्य, वैखानस, अभग्न पूर्ण योग अभग्न परिसंख्याचारध्य युगांत, आखंडल अर्थात इंद्र प्राचीन गर्भ कौशिक, कौशिकुत विश्वकृत अर्थात विश्वकर्मा विश्वरूप अन अनंत अमध्य, अव्यक्त मध्य अव्यक्त निधन व्रतावास अर्थात व्रत के आश्रय समुद्रवासी यशोवास, अर्थात यश के निवासी तपोवास अर्थात तप के अधिष्ठान दमावास, अर्थात संयम के आधार दक्षिण निवास विद्यावास कृत्यावास, श्रीवास सर्वावास, अर्थात सप के निवास स्थान वासुदेव सर्वक्षंदक सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले हरि है हरिमेध यज्ञ महाय भागहर वरप्रद सुखप्रद धनप्रद हरिमेष प्रद हरिमेश भगवत भक्त यम नियम महानियम कृच्छ अति कृछ महाकृछ सर्वकृछ नियम महा, सर्व, धर नृव्रम अर्थात भ्रम रहित प्रवचनगत व्याख्यान पायण प्रश्नगर्भ प्रवृत्त वित वेद अर्थात वैदिक कर्मों के प्रवर्तक अज सर्वगति सर्वदर्शी अग्राह्य अचल महाभिभूति महात्म शरीर पवित्र महापवित्र महापवित्रिण्यमय अभिज्ञ ब्रह्म प्रजा की सृष्टि करने वाले प्रजा का अंत करने वाले महामायाधारी चित्र शिखंडी वरद पुरोडाथ ग्रहण करने वाले अर्थात समाप्त यज्ञ, यज्ञिन्न तृष्ण त्रिष्न अर्थात रहित छिन्न संशय सर्वतोवृत ब्राह्मण रूप ब्राह्मण प्रिय विश्वमूर्ति महामूर्ति बांधव भक्तवत्सल तथा ब्राह्मण देव आदि नामों से पुकारे जाने वाले परमेश्वर आपको नमस्कार है मैं आपका भक्त हूँ और आपने आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ एकांत में दर्शन देने वाले आप परमात्मा को बारंबार नमस्कार है